देवी भागवत तीसरा स्कंध राजन इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है इसमें कोई संशय नहीं है इसके अतिरिक्त जितने सकाम यज्ञ हैं उनका फल अनित्य होता है विद्वान पुरुष कहते हैं और वेद की आज्ञा है कि स्वर्ग की कामना रखने वाला पुरुष विधिपूर्वक अग्निस्टोम यज्ञ करे यह ठीक है किंतु मेरी समस्या पुण्य समाप्त हो जाने पर फिर उन्हें मर्तलोक में आना ही पड़ता है अतएव अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाला मानस यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ है परंतु विजय की अभिलाषा रखने वाला राजा इस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता राजन अभी कुछ दिन पहले तुमने जो सर्प यज्ञ किया था वह तो तामस है क्योंकि नीच तक्षक के वैर को स्मरण रखते हुए प्रतिहिंसा की भावना से वह यज्ञ किया गया था उस यज्ञ में करोड़ों सर्पों को तुमने आग में भून डाला महाराज अब तुम विधिपूर्वक विस्तार के साथ वह देवी यज्ञ करो जिसका अनुष्ठान सृष्टि के पूर्व काल में भगवान विष्णु ने किया था राजेंद्र तुम वैसा ही यज्ञ करो मैं तुम्हें सभी विधि बतला देता हूँ सर्वप्रथम वेद के उत्तम ज्ञाता एवं विधि पूर्ण जानकार ब्राह्मण होने चाहिए जिन्हें देवी के बीज मंत्र का विध, विधान मालूम हो तथा जो मंत्र के उच्चारण की शैली को भली भांति जानते हों वे ब्राह्मण याजक बनाए जाएंगे तुम ही जजमान रहोगे महाराज इस प्रकार विधिपूर्वक यज्ञ करके उससे मिले हुए पुण्य फल को अर्पित कर अपने पिता का उद्धार करो ब्राह्मण का अपमान करने से जो पाप होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता अनग तुम्हारे पिता वैसे ही ब्राह्मण के सापजनित दोष से दूषित हो चुके हैं साथ ही साप के काटने से राजा का जो शरीरांत हुआ उससे भी दुर्मरण सिद्ध होता है मृत्यु के समय भूमि पर कुशा बिछाकर उस पर वे नहीं सुलाए जा सके। थके बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई वे न संग्राम में मरे और न गंगा के तट पर ही कुरुश्रेष्ठ तुम्हारे पिताजी मरते समय स्नान दान आदि कुछ भी न कर सके वे राजमहल में ऊपर कोठे पर थे और वहाँ श्वास की गति बंद हो गई राजेंद्र उस समय राजा के परलोक सुधरने का एक उपाय था किंतु उन्होंने उस अत्यंत दुर्लभ उपाय को अपनाया नहीं वह उपाय यह है कि प्राणी जहाँ जहाँ भी रहे समझे कि मृत्यु सिर पर ही नाच रही है अतः मन को सारे विषयों से हटाकर वैराग्य का अवलंबन कर ले और यह निश्चय कर ले कि पांच भूतों से बना हुआ मेरा यह शरीर क्या दुख का साधन हो सकता है अरे यह शरीर अभी शांत हो जाए अथवा इच्छानुसार किसी दूसरी घड़ी में हो इसे मेरा क्या संबंध है मैं तो शरीर से पृथक निर्गुण अविनाशी आत्मा हूं नष्ट होने वाले ये तत्व तो भले ही नष्ट हो जाए मुझे इससे क्यों चिंता होनी चाहिए निसंदेह मैं सदा स्थिर रहने वाला विकार शून्य ब्रह्म हो न कि संसारी देह से मेरा जो संबंध भाजता है इसमें कर्म भोग ही कारण है वे अच्छे बुरे सभी कर्म मुझसे भिन्न है सुख और दुख के साधन होने से मानव देह के साथ उनका संबंध प्रतीत होता है वास्तव में तो मैं इस अत्यंत भयावह दुखालय संसार से अलग हूँ इस प्रकार चिंतन करते हुए मरने वाला प्राणी स्नान दान आदि सभी सत्क्रियाओं से वंचित ही क्यों न रहो हो उसे पुनः जन्म लेने का दुख नहीं भोगना पड़ता यही सबसे उत्तम साधन कहा गया है यह योगियों के लिए भी दुर्लभ है राजेंद्र ब्राह्मण ने तुम्हारे पिता को साप दे दिया यह सुनकर भी राजा ने वैराग्य का आश्रय नहीं लिया औसत मणि मंत्र और उत्तम से उत्तम यंत्रों का संग्रह किया एक बड़े ऊंचे महल पर रहने की व्यवस्था की परिणाम यह हुआ कि वे कोठे पर थे वहीं साँप के काटने से उनके प्राण निकल गए अतः राजेंद्र तुम अपने पिता के उद्धार के सत्कार्य में संलग्न हो जाओ सूत जी कहते हैं अपार तेजस्वी व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर जन्मेजय दुख से अत्यंत घबरा उठे उनकी आंखों में जल की धाराएं गिरने लगीं उन्होंने कहा मेरे इस जीवन को धिक्कार है क्या करूं जिससे इसी क्षण उत्तरानंदन मेरे पिताजी दिव्य स्वर्ग के अधिकारी बन जाएं